कैसी कैसी बातें सुनते रहे हो जो अज्ञ होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं वे भारतीय धर्म के विरुद्ध जो युक्तियां पेश करते हैं वे यही हैं कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति करने की शिक्षा नहीं देता हमारे धर्म से धन की प्राप्ति नहीं होती हमारा धर्म हमें देशों को लुटेरा नहीं बनाता हमारा धर्म बलवानों को दुर्बलों की छाती पर मूँग दलने की शिक्षा नहीं देता